नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूं आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ नीलम गोयल जी उपस्थित हैं जो परमाणु सहेली में विशेष अपनी सेवा दे रहे हैं और आज हम लोग उनसे बातें करेंगे और उनके जीवन की कुछ खास अनमोल अनुभवों को आपके साथ साझा करने वाले हैं और ख़ास बिजली और पानी राजस्थान में वैसे भी इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और किस तरह से हम इसके साथ सभी को जोड़ सकते हैं और इस मुहिम के साथ जुड़कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं उस विषय पर बातें करेंगे तो नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में कैसे हैं आप बिल्कुल अच्छी हूं धन्यवाद सर जी जी जी मैं चाहूँगा कि आप छोड़ी सी हमें जो है अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा कराइए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई अपने माता पिता के बारे में भी बताइए और फिर उसके बाद परमनु सहेली का ये जो एम्बेसिडर आपको मिला है वो कैसे आपने प्राप्त किया उसके बारे में सुनेंगे। बेसिकली मैं राजस्थान जयपुर से रहने वाली हूँ और मेरा पूरा जो स्कूलिंग हुआ वो अजमेर से हुआ अच्छा सावित्री विद्या मंदिर वहाँ पर स्कूल है वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया कॉलेज मैंने किया कोटा जे कॉलेज से अच्छा और उसके बाद में मैंने पीएचडी किया भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के परमाणु बिजली घरों की कार्य का अध्ययन और इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण पर प्रभाव सन 2008 में मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया और 2009 में मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी मुंबई भारत सरकार जी और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली <laughs> और उसके बाद में मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर थी जयपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी में सन दो हजार दस और दो में जापान में भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर लोगो ने काफी विरोध किया तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया लोगों को मैं जागरूक करूं बिल्कुल क्योंकि मैं पूरे भारत को पानी और बिजली के क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बन सके उस क्षेत्र में काम कर रही हूँ बिल्कुल और मैंने हरियाणा तमिलनाडु राजस्थान कई राज्यों में काम किया अभी मैं गुजरात में काम कर रही हूँ और मैंने अभी राजस्थान और गुजरात दोनों ही राज्यों के करीबन तीन तीन करोड़ लोगों को जागरूक करने का वीडा उठाया है क्या बात क्योंकि बैत। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और जनता किसी भी योजना का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगी तब तक योजना हमारी पूरी तरह से मतलब डिले होती जाएंगी बिल्कुल, बिल्कुल। और जनता का इन योजनाओं के प्रति जागरूक होना सबसे पहली सीढ़ी है तो अभी मैं पूरे देश के अंदर एक जागृति अभियान पानी और बिजली के क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ बहुत सुंदर बहुत बढ़िया तो आइए आगे बढ़ते हैं आपने जान लिया कि किस तरह से नीलम जी जो है अपनी यात्रा बचपन की शिक्षा दीक्षा लेते हुए फिर परमाणु सहेली बन गई और ख़ास करके बिजली और पानी पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है तो अब राजस्थान और गुजरात के लोगों के लिए विशेष रूप से काम कर रहे हैं आप और मैं चाहूँगा कि पानी और बिजली ये हमारा अधिकार भी हैं और हमारी निजी ज़रूरत भी है yes. इसके बिना हम तो फिर जीवन ही नहीं होगा <laughs> पानी और बिजली नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा तो मैं चाहूँगा कि पानी और बिजली के लिए किस तरह के सरकार के क्या योजनाएं हैं या सरकार किस तरह से आम लोगों के लिए इस तरह उन चीज़ों को पहुँचाने की काम कर रही है वो भी थोड़ा बताइए और फिर ऐ... आप कैसे उसके साथ कोलाबरेट कर रहे हैं एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा हम बात करें भारत की जी जी भारत एक कृषि प्रधान देश है और सत्तर प्रतिशत भारत की जो जनसंख्या है वो गाँव में रहती है और उनका जो मेन जो व्यवसाय है वो है कृषि और पशुपालन जी जी और गाँव में प्रति व्यक्ति हम आय की यदि बात करें तो आठ हजार से लेकर दस हजार मतलब रुपए उनको हर साल एक एक आदमी को मिलता है जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते पर कैपिटल इनकम बोलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से जो भारत की थर्टी परसेंट जो जो पॉपुलेशन शहरों जो में रहती है उनकी जो इनकम है वो पाँच से छः लाख रुपए है और ऐसे हम पूरे भारत की ओवरऑल इनकम को देखें तो करीबन सवा लाख के करीबन एवरेज इनकम आती है और यदि इसी इनकम को हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें फ्रांस जापान जर्मनी अमेरिका तो वहाँ सात लाख से लेकर अट्ठाईस लाख रुपये तक इनकम आती है चाइना को करीबन साढ़े छः सात लाख रुपये और भारत की सवा लाख रुपये तो अगर इनकम अच्छी होगी किसानों की आय अच्छी होगी तो किसान अच्छे कपड़े पहनेंगे अच्छे बच्चों को एजुकेशन देंगे उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा तो अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि कृषि और पशुपालन उनका मेन व्यवसाय है और गांव में उनके पास पानी नहीं है और बिना पानी के कृषि की आप आ, मतलब कल्पना उसकी नहीं कर सकते और पानी क्या है कि हमारा जब 1970 में हरित क्रांति हुई थी तो हमने इतना कीटनाशकों का यूज़ किया इतना हमने रसायनिक खादों का यूज़ किया और लोगों जी, ने कृषि में विस्तार किया तो हमारे बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई उससे हमारा पूरा ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा धीरे धीरे डार्क जोन में नीचे पानी नीचे बिल्कुल हमारा ख़त्म होता जा रहा है जो पच्चीस बारिश जो मौसमी जिसे बारिश बोलते जो जो पेड़ों से होती है वो हमारी कम होती गई तो इसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि किसान आज पानी बहुत सारे ऐसे भारत के जोन है जो डार्क जोन में जिनको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है और आने वाले समय में भारत का 60 प्रतिशत से भी ज़्यादा भूजल हमारा मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो किसान को यदि पानी नहीं मिलेगा तो वो खेती नहीं करेगा पशुओं को चारा नहीं होगा तो आने वाले समय में हमको बीस सालों के बाद किसान नहीं मिलेंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या जो भारत को फेस करनी पड़ सकती है उसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है तो सरकार की योजनाएं हैं सरकार ऐसे तो एक एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है कि हर खेत पे जल खेत जिसको हम जल कुंडे बोलते हैं तो उसमें क्या है जो भी हमारा बारिश गिरता है 300 सौ mm से लेके कई 600 सौ mm, 900 एम mm तक बारिश होती है वो पूरा पानी हमारा व्यर्थ बह जाता है और किसान के पास उसको रोकने का कोई साधन नहीं होता तो किसान के पास बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है कि उसके हर खेत पर एक जल खेत बनाया जाए तो अभी सरकार की जो योजना है उसमें क्या होता है जिनके पास ज्यादा तो तो उठा लेते हैं लेकिन छोटे किसान इससे वंचित रह जाते हैं तो हर किसान के पास चाहे एक बीघा हो चाहे दो बीघा हो चाहे तीन बीघा हो जितनी भी जमीन है उस जमीन पर यदि पांच परसेंट जमीन पर जलकुंडा खोद दिया जाए और बरसात का पानी उसमें भर जाए तो वो किसान तीन फसल ले सकता है तो जो किसान की इनकम जो बहुत कम है उसकी इनकम सीधी तिगुना हो सकती है जब इनकम बढ़ेगी तो किसान बैंक से लोन ले सकता है वो सोलर अपना प्लांट सोलर मतलब सोलर पंप से पानी को तो क्योंकि खेत तक देना है तो उसको एनर्जी भी चाहिए तो सोलर प्लांट अपना लगा सकता है तो वो अपना सेल्फ सफिशियंट बन सकता है फिर क्या हो रहा है कि पानी पूरा बह के समुद्र में जा रहा है और उस पानी को मतलब रोकने के लिए हमें नहरों नदियों के द्वारा क्योंकि क्या होता है कि हमने 100 से 150 सालों में इतना पोल्यूशन किया इतना कार्बन एमिट किया तो जो हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हम सब अभी सुन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वो समस्या हमारे सामने आ गई है और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ है कि हमारे किसान तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है और हमारे यहाँ कहीं तो बाढ़ आती है जैसे बिहार में बाढ़ आती है गुजरात में बाढ़ आती है अभी नर्मदा में कितना बलसाड़ में बाढ़ आया और राजस्थान में सूखा है तो ऐसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है और कई क्षेत्र ऐसे जहाँ एक्सिस में पानी है तो ये ज़्यादा पानी को कम जगह में भेजने की जो योजना है उसको हम बोलते हैं नदियों को जोड़ने की योजना और ये भारत सरकार की चालीस साल पुरानी योजना है लेकिन अभी यहाँ पर दो भी काम नहीं हुआ है हम चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ 90 परसेंट नदियां जुड़ गई हैं वहाँ 80 परसेंट ट्रांसपोर्टेशन पानी से होता है भारत में केवल चार परसेंट होता है तो जब भी योजनाओं की बात आती है नदी जोड़ने की बात आती है तो लोगों का पक्ष और विपक्ष सामने आ जाता है तो योजनाएं हो, हो नहीं पाती मतलब सरकारी योजनाएं भी हमारी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है तो लोगों को इस बारे में पूरी तरह से जागरूक भी होना पड़ेगा कि हम इंस्टेंट पानी को कैसे बचाएं और लॉन्ग लास्टिंग जो बड़ी बड़ी योजनाएं जिनको सरकारी कर सकती है जैसे नदियों की योजना है उसके प्रति हमें एकजुट होना पड़ेगा तो इसमें पूरा अवेरनेस का जो एक मैं जो काम कर रही हूँ पानी के क्षेत्र में बिल्कुल तो लोग जुड़ेंगे तो लोग इसकी इसका विरोध नहीं करेंगे सपोर्ट, करेंगे सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो रैली निकलनी चाहिए ना वो विरोध की नहीं निकलनी चाहिए वो सपोर्ट की, की निकलनी चाहिए तब जाके हमारा भारत जैसा देश आत्मनिर्भर बनेगा पानी के क्षेत्र पानी के क्षेत्र में समृद्ध होगा <clears throat> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि ये बात हम सभी को समझना चाहिए और ख़ास किसान भाइयों को जिनके पास ज़मीन भी कम है और वो चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं के साथ जुड़कर वो अपने आप को संबल बनाए आ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि कई बार चीज़ों को समझने में टाइम लग जाता है किसान जुड़ने में टाइम लगता है और आजकल जो माहौल बना हुआ है उस हिसाब से वो चीज़ें जो है काम कर रही हैं तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि अब जैसे कम जमीन वाले किसान हैं वो कैसे आ, इस योजना के साथ जुड़े या आपके साथ जुड़े कैसे वो अवेयर हो उसके बारे में क्या आप बताना हमने जाए? हमने एक्चुअली अभी पूरे भारत में साढ़े लाख गाँव है तो जी अभी हर गाँव में क्या होता है लोगों की अलग अलग सोच होती है अलग अलग लोग गुटों में बटे होते हैं तो उन अलग अलग जातियों में धर्मों बटे हुए हैं ऐसे बटे हुए लोगों को एकजुट करना सबसे बड़ा चैलेंज का काम है तो ऐसे में ऐसी एजेंसी काम करती है जो नॉन पॉलिटिकल हो और नॉन गवर्नमेंट हो और वो हर घर में उसने सर्वे किया और ये पाया कि गाँव में कितनी जमीन है कितनी गाय कितना भैंस कितना गोबर कितने लोग बेरोजगार सारा एक्चुअल डाटा हमने निकाला हुँ, हुँ, तो वहां पर हमने उन किसानों को हमने एक विजिट कराया जो किसानों के पास जलखेत ऑलरेडी बने हुए हैं तो पहले तो आप देखो कहते ना आप देखेंगे तभी उनके अंदर प्रेरणा आएगी।, आएगी और देखने के बाद वो तैयार हुए और हमने अभी एक पूरी ग्राम पंचायत में पांच सौ बनाने का हमने काम शुरू किया और इसी बारिश में हमने पंद्रह जलखेत बना दिए और पूरी बारिश से पहले मतलब से दो बारिश के अंदर ही वो पूरे पंद्रह जलखेतों में पानी भर गया तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सामने आया लोगों का और जब हमारा पूरा एक ग्राम एक ग्राम पंचायत पूरी तरह से मॉडल ग्राम पंचायत बन जाएगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा बिल्कुल ये एक अच्छा कदम है आपका और मुझे लगता है कि हमारे आबूरोड में भी आप ऐसा कुछ गांव को डेडिकेट करके गोद लिया जाए ताकि हम लोग भी आपके साथ जुड़ के यहाँ पर हम लोग रेडियो के माध्यम से और डोर शूट रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं खेती किसानों की बातें हम लोग रेडियो पे चलाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ भी सहयोग मिलेगा और आप इस तरह का जल खेती जो आप बता रहे हैं उसका जो है योजना यहाँ पर भी लागू हो जाएगा और किसान इसमें भी समृद्ध होंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि गोल जी आपको अगर कोई गीत पसंद है तो एक लाइन जरूर उस गीत के बारे में बताइए <laughs> मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती the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 the खिलते हैं अमन के फूल यहाँ है अमन के कबीर जवाहर से कबीर जवाहर से मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती चलिए बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना और मुझे लगता है कि ये गीत हम सभी किसानों के लिए ख़ास आपने याद किया है और सभी देशवासी जो है इस गीत को बड़ा पसंद करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है जब हम लोग इस गीत को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भारत देश की महिमा और भारत देश की पराक्रम और वीरता की गाथा और किसानों की भी बात इसमें आती है तो निश्चित तौर पर ये गीत हम सभी का पसंदीदा था जिसे आपने याद करा तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को फिर से मैं जोड़ना चाहूँगा नीलम गोयल जी से और जैसे कि अभी पानी की बात हो गई तो आप बात करते हैं बिजली के बारे में है ना हाँ बिल्कुल आपने कहा कि वही पानी और बिजली दोनों ही ज़रूरी हैं हमारे जीवन में तो पानी है तो फिर उसको कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है अलग अलग जगह पे तो तब आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी तो कैसे बिजली ला सकते हैं और उसके विकल्प क्या हैं उसके बारे में जानते हैं फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद एक्चुअली uh, हमारी जो बेसिक नीड हैं जिनको हम मूलभूत आवश्यकताएं है कहते हैं रोटी कपड़ा मकान तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं तो हम बात करते हैं रोटी रोटी मतलब अन्न की बात करते हैं तो अन्न पैदा होता है खेत में और खेत में अन्न को पैदा करने के लिए उसको चाहिए सबसे पहले पानी पानी वैसे तो अभी रहा नहीं हम बात ही कर रहे थे लेकिन फिर भी हम इमेजिन करते हैं कि पानी कुएँ में है तालाब में है लेकिन खेत तक कुएँ से तालाब से पानी कैसे आएगा तो उसको लाने के लिए हमें चाहिए बिजली बिल्कुल बिना बिजली के पानी खेत तक नहीं आएगा तो हमारा अन्न पैदा नहीं होगा अन्न पैदा नहीं होगा तो हम अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकते यानी अन्न भी हमें मिल रहा है तो बिजली से मिल रहा है हमें ये बात समझनी होगी दूसरी हमने बात की मूलभूत आवश्यकता जब कपड़ों की बात की कपड़े बनते हैं फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए बिजली यानी बिजली नहीं होगी तो फैक्ट्री, फैक्ट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और बिना कपड़ों के हम अभी रह नहीं, नहीं सकते, रही, रही, नहीं सकते। <laughs> फिर हम तीसरी बात करते हैं घर की क्योंकि हमें घर भी जरूरी है और घर में सबसे बड़ी चीज जो जरूरी चीजें होती है वो होती है सीमेंट और लोहा इसको हम छत डालते हैं और सीमेंट और लोहा बनाने के लिए फिर हमें बिजली चाहिए यानी बिजली नहीं होगी तो सीमेंट और लोहा नहीं होगा यानी घर नहीं बनेगा घर नहीं बनेगा <coughs> कपड़ा नहीं बनेगा तो ये रोटी कपड़ा मकान ये तीन जो बेसिक आवश्यकताएं हैं इनकी मेन नींव हो गई बिजली यानी बिजली नहीं है तो ये तीनों चीजें हमारे लिए संभव नहीं है तो हमारी बेसिक आवश्यकता हो गई रोटी कपड़ा मकान और बिजली का तो कोई अतिशोक्ति नहीं है बिल्कुल बिल्कुल अब बिजली इतना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में तो हमें इसके बारे में जानना इसके बारे में पूरा एक चैलेंज हमारे भारत के सामने है उसका कैसे हम निवारण करें वो हमें जानना ज़रूरी है तो हमने 100 से 150 सालों में इतना कार्बन एमिट किया और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो है हमने उसके अंदर कोयला ऑयल पेट्रोल डीजल जो भी हमने यूज़ किया उससे हमारा पूरा पथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया उससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं उससे बाढ़ और सूखे की हमने जो बात की वो सारी समस्या हमारे सामने आ रही है और बिजली हमें ज़रूर चाहिए बिजली के बिना काम बनेगा का नहीं तो बिजली इतनी इम्पॉर्टेंट है और सत्तर बिजली हमारे देश में बनती है कोयले से और कोयले से बिजली बनती है सत्तर और पूरा कोयला हम बाढ़ से इम्पोर्ट करते हैं आज हमारे भारत का कुल पैसे का तैंतीस पैसा ऑयल और कोल और गैस खरीदने में हम बाहरी कंट्री को दे देते हैं और कोयले की जगह कौन लेगा ये प्रश्न का उत्तर हमें जानना जरूरी है बिल्कुल तो हमारे पास बिजली बनाने के सोर्सेज हैं पानी हवा सूर्य कोयला और परमाणु ऊर्जा जिसकी हम अभी बात करने जा रहे हैं बिल्कुल तो अब बात आती है कि कोयले की जगह ऐसा सोर्स होना चाहिए जो भारत का खुद का हो जो सस्ता भी हो और जो कार्बन भी नहीं निकालता ग्रीन एनर्जी एनर्जी सोर्स तो हम सोलर की बात करते हैं पहले सूर्य से हम दिन में बिजली बना सकते हैं रात में और बरसात में नहीं बना सकते यानी वो हमारी घरेलू डिमांड को पूरा करेगा लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को हम सोलर से नहीं चला सकते बिल्कुल तो दूसरा हम बात करते हैं पानी से और हवा से वो भी एक लिमिटेड क्षेत्र में ही काम करेंगे तो अब बात आती है कि कोयले की जगह लेने वाला सोर्स कौन सा होगा बिल्कुल तो ऐसा सोर्स भारत के पास है उसका नाम है परमाणु ऊर्जा बिल्कुल अब पूरे विश्व का 85 परसेंट परमाणु ईंधन अकेले भारत के पास है लेकिन जब भी हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं हम बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं टेन सेमिनार्स में विभिन्न स्टेटो में कर चुकी हूँ स्कूलों में स्टूडेंट्स बड़े-बड़े लोगों को परमाणु मतलब परमाणु बम ज्यादा पता है। बिल्कुल। परमाणु ऊर्जा के बारे में उनको उतनी जानकारी नहीं है। है हम्म। तो ये बहुत बड़ी ताकत है भारत की परमाणु ऊर्जा अब लोगों के मन में आता है कि परमाणु ऊर्जा को नाम आते ही दो बातें उनके दिमाग में आती है की परमाणु मतलब परमाणु बम <laughs> जबकि ये बिल्कुल जैसे कोयले से बिजली बनती है वैसे ही परमाणु ऊर्जा से परम बिजली बनेगा कोई इसमें कोई फर्क नहीं फरक है नहीं। बस इसमें यह कोयला जलता है तो धुआं निकलती है राख निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है ऐसा कोई धुआं और राख परमाणु ऊर्जा में नहीं हाँ। निकलता आज पूरे विश्व का आ, मतलब पिचासी परसेंट परमाणु ईंधन भारत के पास है लेकिन बिजली केवल दो प्रतिशत बना रहा है भारत जबकि फ्रांस में पिचहत्तर बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाई जाती है अमेरिका में 21 प्रतिशत बनाई जाती है जापान में 35 प्रतिशत बनाई जाती है तो हमारे भारत में लोगों को परमाणु मतलब परमाणु बम ज़्यादा पता है और लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध करते हैं तो हमारी योजना 10 दस साल डिले हो जाती है तो इसका सोल्यूशन क्या है तो अभी हमने क्या किया कि जैसे एक माचिस होती है माचिस की तीली पे बारूद होता है और एक होता है बारूद का गोला तो माचिस की तीली का यूज हम भगवान जी का दिया जलाने में करते हैं गैस जलाने में करते हैं यानी माचिस की तीली बारूद का गोला नहीं बन सकती बिल्कुल एक छोटा बच्चा भी माचिस लेके घूमता है बिल्कुल ठीक है उसी प्रकार से परमाणु बिजलीगर मतलब माचिस की तिली और परमाणु बम मतलब बारूद का गोला।, गोला तो कभी भी परमाणु बिजली घर परमाणु बम नहीं, नहीं बनते बन हमको लोगों की गलत फहमी है जो हमें दूर, दूर करनी होगी दूसरा लोगों के मन में आता है रेडिएशन को लेकर क्योंकि सभी लोग रेडिएशन से जान सब जानते हैं इसे नाम से बली भाती बिल्कुल बिल्कुल परिचित है तो हम इसमें यह बात बोलते हैं कि हमको प्रकृति से भी रेडियशन मिलता है हम जो खाना खाते हैं हम पानी पीते हैं हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं हम रेडियो सुनते हैं टेलीविज़न देखते हुँ, हैं मोबाइल का यूज़ करते हैं यानी हमें सूर्य की रोशनी हम लेते हैं घर में रहते हैं ये सबसे हमें नेचर से 240 सौ चालीस की रेडिएशन डोज मिलती है बिल्कुल हम एक्सरे कराते हैं एक बार का तो एक बार का एक्सरे कराने से 20 मिली रैम की रेडिएशन डोज मिलती है क्योंकि अगर एक्सरे नहीं कराएंगे तो हमारी हड्डी कहां से टूटी वो पता नहीं चलेगा बिल्कुल हम एक्स अभी सिटी स्कैन कोरोना में बहुत लोगों ने सिटी स्कैन कराया बिल्कुल एक बार का सिटी स्कैन कराने से बीस हजार मिली रैम की रेडिएशन डोज मिलती है तो अभी हम हमको कुछ नहीं होता हम स्वस्थ हैं अब बात आती है कि परमाणु बिजली वो घर भी एक घर है उससे कितना मिलता है लोगों को यह जानना भी जरूरी बिल्कुल तो परमाणु बिजली घर से मिलता है दो मिली तो हम इस बात पे ये बात बोलना चाहते हैं कि जब हमें नेचर से 240 मिला हमें कुछ नहीं हुआ हमने एक्सरे कराया उससे हमने 20 मिला हमें कुछ नहीं हुआ <laughs> सिटी स्कैन से हमें बीस हजार मिला हमें कुछ नहीं हुआ तो दो से क्या हो जाएगा तो लोगों के इस डर को हमें निकालना है तो इस प्रकार से हम परमाणु ऊर्जा जो बहुत बड़ी ताकत है भारत की जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की कि भारत आत्मनिर्भर बने तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब भारत की खुद की शक्ति ऊर्जा के रूप में परमाणु ऊर्जा को हमें आगे बढ़ाना होगा उसके प्रति गलतफहमी को दूर, दूर करना, करना होगा, होगा। तब तो हम कहेंगे भारत आत्मनिर्भर बनेगा बिल्कुल बिल्कुल आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि बीच में ये बात मैंने भी सुनी थी कि परमाणु ऊर्जा का जो है सदुपयोग किया जाए जहाँ पर बिजली बनने में उसका उपयोग अगर होता है तो निश्चित तौर पे हम लोग समृद्ध भी होंगे हमारे जो किसान भाई बहने हैं उनके लिए जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगे कपड़े वगैरह उसके लिए एकदम यूज़ेबल होगा लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है लोगों तक पहुँचनी चाहिए <laughs> <laughs> जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा में भी यूज़ कर सकते हैं परमाणु कहें है या फिर बिजली कहें या जो भी एनर्जी हमारे पास है उसके दोनों तरी दो तरीके होते हैं यूज़ करने का आपके पास अगर चाकू है तो आप क्या करेंगे है ना चाकू है तो आप उसको किचन में बहुत सारे चाकूस से हम लोग अलग अलग डिज़ाइन के रखते हैं और उससे अलग अलग चीज़ें काटते हैं है ना Yes, right. तो डिपेंड करता है कि आपका भावनाएं है कैसी हैं अगर आप सकारात्मक हैं तो अच्छी सब्जियाँ कटिंग करके उसका डिज़ाइन बना के खिलाएंगे मेहमान खुश हो जाएंगे है ना लेकिन आप उसका अगर कई अलग इमोशन से अगर यूज़ करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी होगा तो निश्चित तौर पे हमारे पास ईश्वर ने शक्ति दी है उसे सकारात्मक रूप से यूज़ करने के लिए तो जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना ही आपका और दूसरों का भला होगा तो ये चीज़ यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है और बिल्कुल परमाणु ऊर्जा के लिए भी यही हो सकता है कि हम अगर उसका सदउपयोग करें बिजली के लिए उपयोग करें तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और हम भारत देश को विश्व का सबसे ऊँचा बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास परमाणु ऊर्जा एम्पल मात्रा में है काफ़ी yes. ज़्यादा मात्रा में है तो उसका जितना हम लोग सदुपयोग कर सके उतना हमारे लिए सकारात्मक और भारत के लिए भी बहुत गौरव की बात होगी और आज जो चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करें थोड़ा सा अगर जानने की कोशिश करें जिस तरह से अभी मैम ने बताया कि भाई अगर कुदरत से ही हमको जो रेडिएशन मिलता है उसको हम सहन करते हैं इवन अभी मोबाइल टावर्स वगैरह भी लगे हुए हैं बिल्डिंग है। पर भी रखते हैं है ना तो क्योंकि हमारी नीड है आज इंटरनेट यूज़ करना है हमें मोबाइल यूज़ करना है और हमें कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध है और बिना इंटरनेट के मोबाइल के हम कोई भी बाहर नहीं निकलते आज देखिए ना आप घर से अगर निकलते हैं तो बिना मोबाइल के घूम के आइए दो घंटे इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना आज के समय में संभव बिल्कुल नहीं है जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैंने मोबाइल लिया है कि नहीं पैसे वैसे लिए नहीं देख रहे हैं जरूरी चीज़ें लिए वो नहीं देख रहे हैं है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मोबाइल मेरे पास होना चाहिए है ना तो कोई चीज़ आपको अगर बहुत ज़्यादा मदद करती है तो वो आप उसके साथ में रह जाते हैं है ना वैसे ही आज हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं किया है ना मोबाइल आज से बीस साल पहले कौन यूज़ करता था है ना फिर भी आपके सब रिलेशनशिप अच्छे थे सब कुछ अच्छा था है ना लेकिन अब उसका आदर्श हमें हो गया कि वे टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ गए तो निश्चित तौर पे परमाणु ऊर्जा भी हमने उसको नेगेटिव पार्ट देखा या उसको बारूद के रूप में देखा लेकिन आज हम अगर उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें कि वो एक एनर्जी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना है और सकारात्मक पहलुओ को अगर देखें तो वो हमारे लिए ऊर्जा पैदा कर सकता है ऊर्जा यानी वो ऊर्जा जिस इससे हमें बिजली मिल सकती है तो क्यों ना हम उस बिजली का उपयोग करें और सस्ती बिजली आपको मिलेगी और आपको समृद्ध बनाएगा तो निश्चित तौर पे इस पर और हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि राजस्थान के जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो परमाणु ऊर्जा का बिजली के रूप में यूज़ करना शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आप सरकारी लोगों को या सरकार को आप अपील करें और उसे सकारात्मक दृष्टि से यूज़ करने के लिए आप रिक्वेस्ट करें तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन 90.4 एफएम पर हमारे साथ विशेष नीलम गोयल जी हैं जो परमाणु सहेली हैं जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ शेयर किया है तो मैं चाहूँगा कि अब इन चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा जनता को <laughs> मेन हाँ। मुद्दा तो है कि भाई भाई जनता के भलाई के लिए जनता के कल्याण अर्थ वो चीज़ कर रहे हैं तो अब जनता को करना क्या होगा इसी इसी क्षेत्र में बढ़ने के लिए क्योंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है यानी प्रजा जो चाहेगी वो कर, सकती, कर है। सकती है तो हमें एक तो ये अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा कि हम हम सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल आप सब कुछ कर सकते हैं तो हमें ये इस बात की जानकारी लेनी होगी कि पानी और बिजली के बिना हमारा काम नहीं बनेगा और ये हमारे लिए सबसे जरूरी है और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है अभी जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जैसे मोरवी है पूरे विश्व की सेकंड लार्जेस्ट टाइल बनती है मोरबी गुजरात में एक जिला है जी। और जहां पर दो साल पहले कोयला बंद कर दिया पोल्यूशन की वजह से जी जी। अभी वो लोग गैस यूज कर रहे हैं गैस के भाव बीस रूपए थे आज चौरासी रुपए किलो है फोर्टी परसेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं फैक्ट्रिया बंद होंगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वो यदि महंगी टाइल बेचेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं टेक पाएंगे तो उनके पास सोल्यूशन क्या है उनके पास बिजली का सोल्यूशन है परमाणु ऊर्जा इसी प्रकार से सूरत कपड़े के लिए बहुत फेमस है बिल्कुल वहां वो लोग अभी कोयला यूज कर रहे हैं तो आने वाले समय में वो कोयला यूज नहीं कर पाएंगे तो उनके पास सोल्यूशन क्या है परमाणु ऊर्जा तो आम जनता जो सबसे आ, जरूरी है उसको एक तो इसके बारे में एक मॉरल सपोर्ट रखना है बिल्कुल तो सोल्यूशन ये है कि अगर जो भी खेत जिनके पास खेत हैं वो अपने अपने खेत में जल खेत बनाए तो पानी को सीधा रोक सकते हैं और दूसरा जो बड़ी बड़ी योजना है नदियों को जोड़ने की योजना है परमाणु बिजली की योजना है इसमें क्योंकि ये योजना लगाती है केंद्र सरकार और अगर केंद्र सरकार कोई भी योजना लगाएगी तो हमारे देश में लोगों को परमाणु बम पता है इस चीज का फायदा वो लोग भी उठा सकते हैं जो नहीं चाहते भारत में परमाणु बिजली घर लगे क्योंकि भारत न्यूक्लियर रिच कंट्री है तो ऐसी ऐसी, ऐसी एंटी न्यूक्लियर लॉबी काम करती जो नहीं चाहती भारत आगे, बारत बारत आगे तो वो लोगों को दिग्भित करते हैं कि परमाणु बिजली घर लगा तो बम की तरफ फट जाएगा तो हमें ये सच्चाई लोगों तक पहुंचा पड़ेगी पहली बात दूसरा एंटी बिजनेस लॉबी को थोड़ा सा खतरा रहता है कि परमाणु बिजली आ गया तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा कोयले का बिजनेस कम हो जाएगा तो आने वाले समय में उनके लिए भी खुशखबरी है कि ये जो परमाणु बिजली घर है उनको बड़े बड़े उद्योगपति भी लगा पाए बिल्कुल तो उसके लिए होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो ऐसा पहली बार होगा पूरे भारत में तो उसके लिए भी हमें संविधान में बदलाव करना होगा क्योंकि अभी तक संविधान में क्या है कोई भी प्राइवेट प्लेयर परमाणु बिजली घर नहीं लगा सकते वो लगा कब पाएंगे जब संविधान में चेंज चेंज कर पाएंगे संविधान में चेंज कब होगा जब हमारे एमपीस चेंज करेंगे और एमपी जुड़े होते जनता से जनता से जनता सपोर्ट करेगी परमाणु बिजली घर चाहिए चाहिए, चाहिए चाहिए ऐसा माहौल बनाएगी तो हमारे संविधान में बदलाव होगा तो हमारा जो आ, ये जो प्रॉब्लम है कि बिजनेस लॉबी हमारे उनको एक लगेगा कि भाई परमाणु बिजली घर वो भी लगा पाएंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे बिल्कुल फिर कोई भी केंद्र सरकार कोई भी पार्टी बनाती है बाकी के लोग इसका विरोध करवाते हैं उसको हम पॉलिटिकली टाइप का विरोध होता है तो उसके लिए भी एक माहौल पॉजिटिव होगा लोगों को ज्ञान रहेगा कि ये योजना हमारे देश के लिए है हमारे लिए अच्छी है तो लोग उसका विरोध नहीं करेंगे तो ये परमाणु जो है देश के विकास का एक ऐसा ताला है जिसकी पांच चाबियां हैं बिल्कुल शासन प्रशासन जनता उद्योगपति और जुडिसरी ये तो पांचों चाबियां एक साथ इस ताले में लगेंगी तो ही ताला खुलेगा जैसे एक लॉकर की तीन चाबी दो चाबी होती है जैसे लॉकर खुलता है और वो चाबिया पांचों कब लगेंगी जब एक माहौल होगा। और माहौल बनाने का सबसे पहला काम कौन करती है? जनता जनता जनता करती है। तो को माहौल बनाना होगा और परमाणु सहेली ने जो ये बीड़ा उठाया है उस बीड़े में आप सब लोगों का मुझे सपोर्ट भी चाहिए क्योंकि बिल्कल, बिल्कल। हम सब मिलकर पूरा देश बदल सकते हैं तो इसमें मैंने एक अपना एक कहते ना कि इस मिशन से जुड़ने के लिए आप मिस कॉल कीजिए बिल्कुल तो हमने एक मिस कॉल नंबर भी बनाया है अरे वहाँ वो मैं आप लोगों को नोट करवा सकती हूँ आप कर सकते हैं मिस कॉल नंबर है एट जीरो वन जीरो फाइव एट एट एट फाइव जीरो एक बार फिर से बोलिए आप नंबर एट जीरो सभी श्रोता मत सुन रहे होंगे हाँ एट जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन जीर ट्रिपल एट ट्रिपल एट मतलब एट, एट, एट, एट, एट, एट, 50. जीरो फाइव जीरो इस जी. पे आप मिसकॉल करें और बिल्कार. इस मिशन से जुड़ने के लिए आ, अपने अपना मतलब अपनी सहमति दर्ज करें दूसरा आप इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप जाकर एट दी रेट अपन लगाते हैं ना हैशटैग हैशटैग परमाणु सहेली और इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हैं परमाणु सहेली करके इंस्टाग्राम पे आप अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं डॉक्टर नीलम गोयल करके फेसबुक पेज को आप लाइक करके आप कर सकते हैं कुल मिला हमें सोशल मीडिया का आज इतना प्रभाव है पूरे विश्व के अंदर तो हमें हर क्षेत्र में जहाँ से भी हम हमारे देश में माहौल बना सकें हमें इस जो मिशन है पानी और बिजली का मिशन जिससे हम भारत को पानी और बिजली की व्यवस्थाओं में कैसे आत्मनिर्भर बनाएं उसमें हमें पूरी तरह से अपनी सहमति देनी है और ये सहमति हमें कब दिखेगी जब हम अपनी चर्चाओं में अपनी वार्तालाप में ऐसे सेमिनार ऐसी रैलियाँ ऐसी संगोष्ठियां हम करेंगे तो हम हमारा देश को बदलने के लिए हम हम निकल पड़े हम हम निकल पड़ेंगे तो हमारा देश नेचुरली बदल जाएगा बहुत और... बढ़िया जी जी जी बहुत ही अच्छी बात है और परमाणु सहेली पर मैंने मिसकॉल कर दिया है धन्यवाद। <laughs> <The new one. laughs> तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो श्वेता मित्र अभी सुन रहे थे और मैं चाहूँगा कि आप भी फ़ोन से जो है ये मिस कॉल ज़रूर कर लीजिए इस नंबर पे और मैं चाहूँगा कि आप सभी जुड़े ताकि हम इसमें अपना योगदान दें और जनता जागरूक हो जाता है तो निश्चित तौर पे भारत देश भी जागरूक हो जाता है और जनता जिस चीज़ की मांग करती है वो पूरा भारत करने लगती है तो मैं चाहूँगा कि इस परमाणु सहेली मिशन से आप जुड़िए और अपना योगदान अपना जो विचार है ज़रूर रखिए और जितना हम लोग की ज़रूरत है बिजली उससे ज़्यादा कई गुना हम बिजली बना पाएंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे और जो चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी मिशन को सफल बनाने के लिए उसमें लोगों का जुड़े रहना और उनका संबल उनके थॉट्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी तो आप इस दिशा में काम करिए कि आप सकारात्मक रहें और हम जिस चीज़ की हमें कमी महसूस हो रही है वो परमाणु ऊर्जा जो है पूरा करेगा जितना बिजली चाहिए आपको उतना बिजली मिलेगा और इससे आपका रोटी कपड़ा कान, तीनों ही आपको जो है अच्छी तरह से हमेशा के लिए मिलते रहेंगे तो मैं चाहूंगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जी आप सुनाइए मैम मैं जो ये काम कर रही हूँ जी आ, ये नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट निष्पक्ष जी क्योंकि एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो जो जनता और सरकार के बीच का बिल्कुल शासन प्रश्र ब्रिज का शासन प्रशासन और जनता तीनों को एकजुट करने का काम एक ऐसा इंटरलिंक का काम मैं कर रही हूं और वो वही कर सकता है जो नॉन पॉलिटिकल हो नॉन गवर्नमेंट हो तो एक ऐसी एजेंसी तो भारत की परमाणु सहेली एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है अपने आप में एक ऐसा मिशन है जो भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है और मैं चार लाइने बोलना चाहूंगी स्वागत क्यों कोई उस राह को चुने क्यों कोई उस राह को चुने जिसकी कोई मंजिल ही नहीं hmm. क्यों कोई उस राह पर चले क्यों कोई उस राह पर चले जिसमें द्वेष व ईशा की कमी ही नहीं आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर आओ चले अब एक ऐसे कर्म पथ पर जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं जिसकी सृजन की गति कभी थमे ही नहीं क्या बात क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नीलम गोयल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे किसान भाई और हमारे जो जनता जनार्दन हैं निश्चित तौर पे आपको उन्होंने सुना और आपका जो मिशन है आपका जो विजन है उनके पास बिल्कुल क्लियर है पर ऊर्जा सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं बल्कि वो बिजली तैयार करने के लिए भी उपयोग हो सकता है और बहुत ही आ, सेफ और सुंदर तरीके से है ना हम <laughs> दिवाली में फटाके भी तो फोड़ते हैं उसके लिए भी तो फैक्ट्रियां लगती हैं है ना तो निश्चित तौर पे हम उन सारी चीज़ों पे ना जाए जैसे कि अब बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है आपने दिया माचिस की तीली है ना माचिस की तीली में भी बारूद होता है लेकिन वो हमारे पूजा घर के लिए और हम जो खाना बनाते हैं उसमें उपयोग करते हैं हम लोग है ना चूल्हा जलाने के लिए भी यूज़ होता है इवन आप बीड़ी पीते हैं उससे ही पीते हैं गाँव में लोग है ना माचिस की तीली से तो निश्चित तौर पर वो जैसे कितना सकारात्मक तरीके से हम लोग उस बारूद को यूज़ करते हैं है ना तो वैसे ही तरीके से उतना ही सेफ उससे कई गुना सेफ जो है ये परमाणु ऊर्जा बिजली के लिए बिजली स्टेशंस बनने के लिए किया जाएगा तो पूरी सरकार उस योजना को जब करेगी तो वो जनता जनार्दन के हित में करेगी और वो पूरा जो है आ, सारे लोग रहेंगे टीम रहेगी वो सारी चीज़ें देखकर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके ही आप तक बिजली पहुँचाया जाएगा और आपको अगर फ्री में बिजली मिल जाए और आपके यहाँ मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है है ना तो वो भारत की अपनी जो है ये ताकत है और इस ताकत का हमें सदुपयोग करना है तो आशा करता हूँ आप सभी को हम दोनों ने जो बातें की हैं और उससे आपको समझ में आ गया होगा परमाणु सहेली क्या है <laughs> तो चलिए परमाणु सहेली के साथ बिल्कुल आप जुड़े रहें और ये विश्व कल्याण अर्थ यानी भारत का कल्याण अर्थ ये काम करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जुड़े और एक मिस कॉल अभी ही कर लीजिए आप है ना तो <laughs> चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और कुछ नई बातें लेकर आएंगे आपके साथ और आप चाहे तो आप हमें कुछ सवाल पूछना है तो कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं या हमारे फ़ोन नंबर चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप अपना नाम के साथ मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपका सवाल हो तो सवाल भी पूछ सकते हैं ताकि हम लोग आगे कुछ प्रोग्राम्स अगर करेंगे तो नीलम गोयल जी को हम ऑनलाइन जोड़ेंगे फिर आप उनसे सवाल कीजिए जो भी आपके मन के प्रश्न हैं तो उसका उत्तर भी आपको डायरेक्टली ऑनलाइन मिल जाएगा तो इन्हीं शुभ के साथ सभी स्वस्थ हो मस्त हो पानी बिजली भरपूर हो इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति और फिर से एक बार मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके इस पुनित कार्य के लिए शुभ कार्य के लिए जल्दी से जल्दी वो सक्सेस हो जाए ऐसी शुभकामना ओम शांति सोनेरी धरती चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरो प्यारो राजा जद दे खूब की लाल पीड़िया जद दे बने की लाल पीली यकिया जद बने की लाल Baladi kya? I'm not scared <laughs> of it. Baladi kya? I'm not scared of it. Baladi kya? I'm not scared of it. Ballo laddai kah, <laughs> ramaro. Ballo laddai <laughs> kah. Ballo laddai kah, ramaro. Ballo laddai kah. Jara so, jara so. जरा जबाल मारो लटके लटके लटके मारो आओ घूमरनी घूमरनी पधारो सा बलमतारो आज जीवड़ो घो हिचकबर मन भैसा खेले चमक चमक गुंगरा बाजे आओ सा घूमरनी के लबाणे आओ सा घूमरनी के लबाणे घूमर घूमर घूमर घूमर हूँ मैं रे घूमर घूमर घूमर भाईसा हूँ मैं जडोल रता सारे काके दूध पता सारे आयो मुह रवा सारे देखो देखो तमासा रे ओ रंगीले रंगीले पल है चमकीले चमकीले है बरसे